के सुहाए, हरषित खगपति पंख फुलाये नयन नीरमन मन अति हर्षान श्री रघुपति प्रतापरण पाचिल मोह समुझ पछता ना ब्रह्म अनादि मनुज काग चरण सिर राम सम प्रेम बढ़ावा। जी के वचन सुंदर वचन सुनकर पक्षराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया वे अपने पिछले मोह को समझकर, याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना गरुण जी ने बार बार काकभूसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया कोई जो जौिरच सम समय संशय सर्प ग्रस्यु मोहिता दुखदुहरी कुकुतर्क बहुव्रत तव स्प गारुणि रघुनायक मोहिजियायन सुखदायक तव प्रसाद मम मोहन साना अनुपम दाना गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं कर सकता चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो गरुण ने कहा हे तात मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी तव स्वरूप गारुणी रघु नायक राम रहस्य अनूपम जाना आपकी स्वरूप रूपी गारुणी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना ताहि प्रसंसे बचन बिली तेम अमृदू बोले उ प्रभु अपने अभिभेकते तो कृपा सिंधु दास अभिवेको उनकी भूसुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवा कर और हाथ जोड़कर फिर गरुण जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले हे प्रभो हे स्वामी मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ हे कृपा के समुद्र मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक, विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए पारा सुमति सुशील सरल आचार ज्ञान बित बेज्ञान निवास रघुनायक के तुम प्रिय दासा कारण कवन देह यह पाए कातस कल मोह बुझाए रामचरित सर सुंदर स्वामी पायू कहाँ कहा न भगामी आप सब कुछ जानने वाले हैं तत्व के ज्ञाता हैं अंधकार माया से परे उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया हेतात् सब समझा कर मुझसे कहिए हे स्वामी हे आकाशगामी, गामी यह सुन्दर रामचरित मानस आपने कह पाया सो कहिए कहाँ पाया सो कहिए। नाथ सुना में अस शिव पा महाप्रदायव नाहे मुधा बचन नहीं ईश्वर कहे तो मोरे मन संसय अहे अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा अंड कटाह अमित लय कार त्रिक्रम भारी हे नाथ मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं वह भी मेरे मन में संदेह है क्योंकि हे नाथ नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है तुम व्यापत कालते कराल कारण कवन मोहिशु कहु कृपार ज्ञान प्रभाव के जोग बल प्रभु तव आश्रम आये मोर मोह भ्रम भाग कारण कवन सुनाथ सब सहित अनुराग ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता इसका क्या कारण है हे कृपालु मुझे कहिए यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है हे प्रभो आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया इसका क्या कारण है हे नाथ यह सब प्रेम सहित कहिए